पाठ का शीर्षक है बहादुर बिद्दू एक किसान था उसकी बीवी का नाम था बिद्दू एक दिन किसान ने बिद्दू से कहा सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था हुँ? तो एक शेर ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा बेटों ने उससे पूछा तूने क्या जवाब दिया किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुक मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे यह सुनकर बिद्दू को बहुत गुस्सा आया उसने किसान को फटकारा घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती आब आब आब आब। अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे बिट्तो को एक तरकीब सूझी उसने कहा तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है किसान डरता डरता शेर के पास गया उसने कहा अब शेर राजा आ, हमारी गाय तो बड़ी मरीएल है ओ बा बा उससे तुम्हारा क्या बनेगा मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में डराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुँची और जोर से चिलाई अरे किसान तू तो कहता था कि तू ने चार शेरों को भास कर रखा है यहां तो सिर्फ एक ही है वाकी कहा गए फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ पढ़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नाश्टे में एक ही शेर काफी है <laughs> इतना सुनना था कि शीर डर के मारे काप नहीं लगा और भाग खड़ा हुआ यह देखकर बित्तो बोली <laughs> देखा इसे कहते हैं हिम्मत तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं एक भेड़िये ने पूछा महाराज क्या मामला है आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं शेर ने कहा कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह चार शेरों का नाश्ता करती है हुँ? यह सुनकर भेडिया बहुत हसा <laughs> वह सुबह जाडी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था उसने कहा बोले बाच्चा वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षा सी जमाजे लिया था गुँ। गुँ। आप इस बार एक कोशिश करके देख लिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा, तो मेरा नाम भेड़िया नहीं।, नहीं बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया लेकिन उसने भेड़िये से कहा तुम अपनी पूँच मेरी पूँच से बांध लो कि दोनों जने पूँच बांध कर चल पड़े कि अब उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए वह डर से थर-थर कांपने लगा लेकिन बेतू बिल्कुल नहीं घबराई भेड़िये के पास जाकर उसने कहा क्यों रे भेड़िये तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँच से चार शेर बांध कर लाएगा लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है वो भी मरियल सा भला इसे खाकर मेरी भूख मिक्स सकती है हह ओके इस वक्त यही सही आई <laughs> इतना कह कर बीतो <बित्तो> आगे बढ़ ही हां शेर के होश हवास उड़ गए उसने समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया है वह फौरन वहां से भागा भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने एक न सुनी तेजी से भागता चला गया किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा बहादुर बिट्टू अभियाप सुन रही थी पाठ विशेष संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर पाठ समन्वय लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार राजश्री त्रिवेदी गीता वर्मा अशोक मलकानि शांति एस कालरा और सुनील लोहिया तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन